देवी भागवत प्रथम स्कंद ब्यास जी के द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर सुखदेव जी का अस्वीकार करना सूर्य कहते हैं धृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर कर जी अपार चिंता में पड़ गए सोचा मैं क्या करूं? यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देख अप्सरा के मन में आतंक छा गया सोचा मुनि कहीं मुझे साप ना दे दें उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती ही वह मुनि के आगे से निकली अब उसे पक्षी के रूप में देखकर कर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए अपसरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से ब्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका बिरी गिर पड़ा पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे मुनि के उसी अमोघ वीरय से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया ब्यास जी के समान ही सुखदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने ब्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया जिस प्रकार यज्ञ में हवी पाने पर अग्नि प्रदीप्त हो उठती है वैसे सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही मन में आया यह कैसी घटना घट गई उन्होंने ये विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे गार्भिपत्य अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा तब उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे ब्यास जी ने महात्मा सुखदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए विश्वा नारद और तुम्बुरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ वे सब सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे काठ से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी द्विजरों सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड सुंदर कृष्ण मृग और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञोपवीत की विधि पूरी की जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था मुनवरों पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने क्रेताची अप्सरा को सुगी के रूप में देखा था अतएव बालक का नाम सुखदेव रख दिया सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्यागुरु बनाया ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया गुरु को दक्षिणा दे दी समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता ब्यास जी के पास आ गए पास आए वे पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारम्बार उन्होंने हृदय से लगाया वे उनका मस्तक सूंघने लगे कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्याध्ययन के प्रसंग में बातचीत की तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली यो आश्वासन देकर ब्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम पर रख लिया तदनंतर ब्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा अनख तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए अब अपना विवाह कर लो गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का जयन करो पुत्र विवाह करके मुझे पितृऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है सुखदेव तुम बड़े बुद्धिमान हो तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा बेटा तुमसे मुझे बड़ी आशा है उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए महाप्राज्य अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है सुखदेव तुम दिव्य रूप हो मैं तुम्हारा पिता हूँ मेरी रक्षा करो